श्री नामो हरे भाष्य में जिज्ञासाधिकरण के संबंध में विचार चल रहा है ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इसमें षठी समास करना चाहिए और षठी समास भी कर्मणी अर्थ में करना है कत्र कर्मणो कृति सूत्र से षठी समास करना चाहिए कहा उसमें जो जिज्ञासा पद है जिज्ञासा पद का तात्पर्य क्या है इसके ऊपर तो विचार करते हुए भाषिकार ने कहा कि जिज्ञासा पद में दो अंश है एक न्यादु का अवगति अर्थ और दूसरा सन संप्रत्यय का इच्छा तो धादु का और प्रत्यय का दोनों अर्थ उसमें निहित है दोनों को यहां मिलाना तो उसका अर्थ हो जाएगा अवगधि पर्यत इच्छा का बना रहना तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता अनुभव नहीं होता तब तक ब्रह्म जिज्ञासा और उसका साधन बने रहे यही जिज्ञासा पद का अर्थ हो गया तो फल विषयकवाद इच्छाया ऐसा कहा कि जो भी इच्छा होती है वो फल विषयक होती है फल संबंधी इच्छा होती है फल की इच्छा नहीं है तो इच्छा ही नहीं होती इसलिए इच्छा शब्द फल को आखा लाती है इसलिए कहा कि अवगति पर्यत ज्ञान सन्वाच्याच्छाया कर्म और फल विषयवाद्छाया आगे भाषण करते हैं ज्ञानन ही प्रमाणन अवगंतुमीष्ट ब्रह्म क्यों ऐसा है फलपर्यत इच्छा का विषय है ऐसा क्यों कहा क्योंकि ज्ञान किस प्रयोजन के लिए है? तो ज्ञाने न प्रमाणे ना ज्ञान रूप जो प्रमाण है तद द्वारा अवगंध मिष्टम ब्रह्मा ब्रह्म ही प्राप्त करना जानना इष्ट है इसीलिए ब्रह्म यहां फल रूप में हो गया ज्ञान प्रमाण रूप में हो गया ये दोनों इच्छा और ज्ञान शब्द दोनों ही विज्ञास शब्द से प्रकट हो जाता है ये कहना चाहे ज्ञानेन ही मन अस्मा ज्ञान से ही प्रमाण अवगंध पर्यत रहता है अवगति पर्यंत रहेगा वो पहले परोक्ष रूप रहे में रहेगा बाद में अपरोक्ष रूप में होगा परोक्ष रूप में श्रवण मननादि से ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति के द्वारा आगे लक्षणार्थ से अनुभव के रूप में अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है तो जो ज्ञान हम शास्त्र से प्राप्त करते हैं वही कालांतर में अवस्थांतर में परिणत होकर ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान दिलाएगा तो ये पहले स्वाध्याय विधि से भी ज्ञान प्राप्त होता है बाद में मननादि से अर्थ का ज्ञान होता है और फिर साधन संबत्त करके ब्रह्मागार वृत्ति तक ये पहुंचा देता है इस प्रकार से ज्ञाने न प्रमाणे न्ञान रूप प्रमाण ही अवगंतुम इष्ट ब्रह्म उसी के द्वारा ब्रह्म प्राप्त करना इष्ट है तो पूछते हैं ब्रह्म को क्यों प्राप्त करना है तब कहते हैं ब्रह्मा अवगतिर् पुरुषार्थ यहां ब्रह्म ज्ञान ही पुरुषार्थ है परम पुरुषार्थ यहां ब्रह्म ज्ञान है वो ही फल रूप में इष्ट है ब्रह्म अवगदी ब्रह्म की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है, तो है निशेष संसार समसार बीज अविद्यादि अनर्थ निर्बहणाथ क्यों वो पुरुषार्थ है ब्रह्म प्राप्ति कैसे पुरुषार्थ हो गई तो कहते हैं निशेष संसार बीज संपूर्ण संसार का जो कारण है निशेष संसार का बीज अविद्यादि अनर्थ निर्बहणात्थ अविद्यादि अनर्थ को वो नष्ट करता है वो शिथिल करता है नष्ट करता है तो निशेष संसार संसार का जो संपूर्ण संसार है उसका जो कारण है अविद्या आदि अविद्या काम करम आदि वो अनर्थ निर्वहण आदि सारे अनर्थ है उसका वो निर्बहन करता है नाश करता है तस्माद् ब्रह्म जिज्ञासित इस कारण से ब्रह्म की जिज्ञासा करनी ही चाहिए निश्चय हुआ वस्मा ब्रह्म ठीक ठीक है है कहा था पदस्य जिज्ञासीपदवाहािज्ञा ये पद का अवयव है ज्ञात और इच्छा और जौाध का ब्रह्मी ज्ञाते तज्ञान तदिच्छा अयोगा विशेषणा भाष्यकारे कहा कि अवगतिपर्यत ज्ञानम सन्वाच्याच्छा कर्म अवगतिपर्यत जो ज्ञान है वही सन्त्ये से प्राप्त जो इच्छा है उसका विषय बनेगा तो यहां क्या है ब्रह्म में ब्रह्मणि ज्ञाते तद ज्ञान से आप तद होगा संशय होगा विकल्प होगा कि ब्रह्म के बारे में पहले जानता है कि नहीं जानता क्योंकि इच्छा तब होती है जब हम किसी वस्तु को जानते जो वस्तु की जानकारी ही नहीं है उस विषय में इच्छा नहीं होती है वो फल ही क्यों न हो पुरुषार्थ हो कुछ भी हो लेकिन जानकारी चाहिए बिना जानकारी की इच्छा कैसे होगी अब प्रश्न है कि यहाँ ब्रह्म आप जिसके ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञात है क्या अज्ञात है तो ब्रह्मणि ज्ञादे यदि ब्रह्म ज्ञात है तो तत्ज्ञान से तो पहले से उसका ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञात है ये कहने पर पहले से उसका ज्ञान आप्त है प्राप्त रहने से तद इच्छा आयोग फिर तत्सबंधी इच्छा नहीं होती तो जा, जाना हुआ है फिर कहीं कोई कर्म होता है तो जानने के बाद कर्म हो सकता है आपके ब्रह्म के विषय में आप जानने के बाद कोई कर्म नहीं मान रहे पहले से कहा जानने के बाद कोई कर्म नहीं वो ज्ञान ही प्राप्त होता है ऐसा कहा था क्योंकि भूतवस्तु विषयत्वाद ब्रह्म ज्ञान ऐसा आगे भी कहेंगे ब्रह्म ज्ञान जो है भूत वस्तु विषय है जो सिद्ध वस्तु है उसका है अब ऐसे में ज्ञान जब नहीं रहता है इच्छा नहीं हो पाती है और ज्ञान का विषय ब्रह्म है तो ज्ञान हो गया तो फिर जानने की भी इच्छा नहीं होती है क्योंकि भोजन करने के बाद तृप्त होने के बाद फिर भोजन की इच्छा नहीं होती ऐसे <k Savannah> ही यहां जाना गया है इतने से काम हो गया फिर इच्छा कैसी करेगी अन्य विषय में होता है अन्य जैसे स्वर्गारी विषय में पहले जानकारी होती है उसके बाद में इच्छा होती है और उसके बाद में कर्म होता है उसके बाद में फल होता है इसलिए वहां लग जाएगा यहां नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ इच्छा का विषय जो बना हुआ ज्ञान है वो पहले से प्राप्त है प्राप्त में फिर इच्छा नहीं होती है इसलिए तद इच्छा आयोग इस प्रकार से आपके ब्रह्मज्ञान की इच्छा नहीं बन पाएगी और अज्ञादे विशेषण अज्ञानात और यदि ब्रह्म अज्ञाद है ज्ञाद में प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो अज्ञाद है ऐसा यदि समझेंगे तो अज्ञाद में विशेषण नहीं बन पाएगा कैसे विशेषण जिज्ञासा का जो विशेषण बना हुआ है ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा ब्रह्मण जिज्ञासा ये विशेषण बना है ये नहीं बन पाएगा क्योंकि अज्ञात को कैसे ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा करेंगे आपको ज्ञात ही नहीं है जिज्ञासा कैसे करेंगे इसलिए विशेषण अज्ञान विशेषण की अज्ञान होने से वो भी नहीं हो पाता इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा ये नहीं बन पाए। ज्ञाद के स्थिति में प्राप्त है तो फिर नहीं हो पाएगा अज्ञान के स्थिति में अत्यंत अप्राप्त है तो विशेषण नहीं बन पाएगा इस स्थिति में ब्रह्म जिज्ञासा करना संभव नहीं ऐसा कहा तो उसके उत्तर में बाषकार ने कहा बात तो ठीक है किन्तु ये अवगति पर्यंत साक्षात अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक इच्छा को बनाए रखनी पड़ेगी जैसे अद्रह्मि अवगते तदिच्छा प्राप्तवादिच्छा अनुपत्ते हाँ, इसीलिए ब्रह्म को जान लिया है पहले ब्रह्मणि अवगते सति ब्रह्म को अवगत कर लेने पर तद ज्ञान से प्राप्त उसका ज्ञान प्राप्त होने से ही तद इच्छा अनुभवत थे फिर इच्छा नहीं हो पाती क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर किसके के लिए इच्छा करेंगे अनवगतेच विशेषण अपरिज्ञान तद विशेषित ज्ञाने अच्छा ये इसी प्रश्न में आ, ठीक है तो अज्ञात विशेषण अज्ञान अज्ञात होने पर विशेषण के अज्ञान हो गया वो नहीं हो पाता है विशेषण नहीं लगे। त्ञान इच्छा असिद्धे न जिज्ञासा इतिहास इसलिए जब पहले अज्ञात है तो उस सम्बंधी ज्ञान की इच्छा नहीं होते तो तद इच्छा असिद्धे, तत् सम्बन्धी ज्ञान की इच्छा सिद्ध नहीं होने पर न जिज्ञासा इतिहास जिज्ञासा नहीं हो पाएगी ऐसी शंका होने पर उसके उत्तर में अवगति इत्यादि कहा अवगति परियंदम अवगति परियंद उसको बनाए रखनी पड़ेगी क्यों करना है इसके लिए कहते हैं ज्ञान अवगत कथम भेद कथा इशंक्य हेतु फल भाव एक संशय है कि ये दोनों अवगति परियंदम ज्ञानम संवाच्याच्छाया कर्मा फल विषय जब अवगधि पर्यंत ज्ञान को आप बनाए रखेंगे, यानी साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान को बनाए रखेंगे। पहले क्या है ये क्यों कहा पहले तो ज्ञान होने के बाद कर्म होता है कोई भी विषय में ज्ञान होने के बाद स्वास्थ्य में कर्म होता है यहां क्या है ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं है जो ज्ञान आपको हो गया उस ज्ञान को ही साक्षात्कार पर्यत बनाए रखना पड़ेगा किसी के लिए कह रहे क्योंकि प्रश्न तो टिका में ऐसे किया अज्ञात और न्याद दोनों स्थिति में यहाँ न्याद है न्याद होने पर आगे कर्म होता है ऐसी सामान्य स्थिति है स्वर्ग आदि का ज्ञान होता है उसके बाद कर्म होता है तो कर्म होने पर क्या है वो ज्ञान को वैसा ही बना के नहीं रखा आपने ज्ञान के बाद में कर्म किया कर्म करके फल प्राप्त किया तो ज्ञान कर्म के लिए प्रेरणा होती है मान शाब्दी भावना आर्थिक भावना के लिए होती है तो दोनों का संबंध रहता है इस प्रकार से वहां होता है किंतु यहां क्या करना है कि जो ज्ञान आपको शास्त्र आदि से प्राप्त हो गया शिक्षा का विषय बनने के लिए ज्ञान चाहिए सामान्य ज्ञान प्राप्त हो गया प्राप्त होने पर उस ज्ञान को अवगति पर्यंत बनाए रखना पड़ेगा साक्षात्कार होने तक बनाए रखना पड़ेगा अर्थात जो परोक्ष ज्ञान होता है श्रवणादि से जो ज्ञान होता है और उसके ऊपर जो निरंतर मनन करते हैं अवगति पर्यंत रखना पड़ेगा जैसा तंडुलवध का है ना उसी प्रकार है वो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक बनाए रखना पड़ेगा जैसे चावल को कूट के जब तक आप उसके दाने भूसे अलग करके उसी में से तंडुल को अलग नहीं करते हैं तब तक उसको कूटना पड़ता है इसी प्रकार इसको बनाए रखना यह अभिप्राय है तब उसका फल प्राप्त हो जाएगा ये कहना चाह रहे हैं ये तो योग हो गया दूसरा प्रश्न क्या है यहां जो अवगति पर्यंत और ज्ञान दो चीज कहा ज्ञान अवगतियों दोनों का अर्थ एक हो होता है ज्ञान कहो अवगति कहो एक ही होता है सामान्य आपने यहां दोनों को अलग अलग किया अवगति पर्यदम ज्ञानम ऐसा ज्ञान कहा। कहां तक है अवगति पर्यन्द ये सूक्ष्म भेद है ये वेदांत में केवल अद्वैत दर्शन में ही इस प्रकार का भेद किया है इसलिए बाकी जगह नहीं किया इसलिए कई लोग इसमें संशय भी कर देते हैं कि ये अनुभव की बात जो भाष्यकार कह रहे हैं इसको ज्ञान के अंतर्गत मान लेते हैं जो कि गलत है ज्ञान को और अवगति को अनुभव को भाष्यकार ने अलग किया है जगह जगह आगे भी आपको द्वितीय सूत्र में ही इसके बारे में मालूम हो जाएगा कि अवगत्यवसान अनुभव अवसानत्वा ब्रह्म विद्या ऐसे बाकी आएगा कि ब्रह्म विद्या अनुभव अवसान भी ही है और धर्म जिज्ञासायाव ब्रह्म जिज्ञासायाुत्यादय न केवल श्रुत्यादय एवं के प्रमाणम किंतु अनुभवादयदासभविव प्रमाण ऐसा भी कहेंगे तो वो सब शब्द में वहां अनुभव को अलग से बनाए और जगह जगह आएंगे अनुभव अवगधि इसको कहेंगे अब यहां भी देखिए दोनों शब्द को अलग किया अवगधि पर्यतम ज्ञानम ऐसा कहा तो अब पूर्व पक्ष पूछता है कि आपका ज्ञान का अर्थ और अवगधि का अर्थ एक ही है क्योंकि गम धातु में अवसर्ग बहने से वो ज्ञान अर्थ होता है अवगम आगा, अवगम्य देय बोलने से ज्ञान प्राप्त करना होता है ऐसा अर्थ है और ज्ञान का अर्थ तो प्रसिद्ध है तो दोनों का एक ही अर्थ हो गया ऐसा आप कैसे कह रहे हैं कह रहे हैं कि दोनों में भेद है ये दोनों का भेद क्या है एक अनुभव है जो साक्षात्कार में आता है और ब्रह्म विद्या वो साक्षात्कार में जाकर के समाप्त होती है तब तक तो ब्रह्म विद्या को अभ्यास के द्वारा निष्ठा के द्वारा बने रखनी पड़े किसी को कहते हैं ज्ञान निष्ठा निष्ठा ज्ञान से या परा ये कहा है ना भगवत गीता में अठारवा अध्याय में पचास व इक्यावन दोनों श्लोक अठारह अध्याय वहाँ ये ज्ञान निष्ठा के बारे में भाषिकार कहते हैं वो ज्ञान निष्ठा बनाए के रखनी पड़ेगी वो ज्ञान निष्ठा क्या है कैसे होगी बुद्धिवृत्ति में कैसे बनती है इत्यादि के बारे में विस्तार से कहा वो देखना है वहा मतलब स्पष्ट रूप से पूछा पूर्व ने कि आपकी ज्ञान निष्ठा कैसी बनेगी ज्ञान क्या चीज है तो बोला की इस प्रकार से वो ज्ञान होती है और वो अवगति पर्यंध बनाए रखता है अवगति पर्यंध के बाद ज्ञान के बाद भी वो रहती है किंतु उसका कोई प्रयोजन नहीं प्रयोजन सिद्ध होने से फिर वृत्ति रूप में रहती है उसको बाद में सर्वात्म अनुभव यानी आत्मेव इधगम सर्वम अहमेव इधगुम सर्वम इस प्रकार अनुभव रूप में होता है इसको सर्वात्म भाव शब्द से कहा जाता है शास्त्र में तो सर्वात्म भाव शब्द, शब्द, शब्द का जो अर्थ है वो भी ऐसे ही है क्योंकि सर्वात्म भाव और अनुभव दोनों है अनुभव को वो प्रकट जब करते हैं वो सर्वात्म भाव रूप से और ब्रह्माकार वृत्ति रूप से प्रकट करता है इसलिए अहम् ब्रह्मास्मि ये जो वाक्य है अनुभव वाक्य है जो महावाक्य में अनुभव रूप महावाक्य है तो अनुभव रूप महावाक्य में जो वृत्ति हो बना रहे हैं वो ब्रह्माकार वृत्ति है तो ब्रह्माकार वृत्ति दोनों तरफ बनती है जो साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो भी ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करके ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित होता है बाद में लक्षणावृत्ति से अनुभव करता है अनुभव करने के बाद में जो जीवन मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त का सर्वात्म भाव का अनुभव होता है अनुभव को आप कभी बाहर नहीं प्रकट कर सकते अनुभव को वृत्ति के द्वारा लाना पड़ेगा अनुभव जब वृत्ति के द्वारा आएगा वहां भी ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वो ब्रह्मागार वृत्ति स्वाभाविक होती है और ये यहाँ जो पहले साधक ने अभ्यास किया ये अभ्यस्त ब्रह्माकार वृत्ति होती है दोनों में अंदर आए तो स्वाभाविक जो ब्रह्मागार वृत्ति रहेगी वो कभी बाधित नहीं होती जो अभ्यास के माध्यम से जो ब्रह्माकार वृत्ति साधकों की होती है उसमें बाधा हो सकती है क्योंकि विपरीत प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति संशय आदि आ सकता है इसीलिए उसको निष्ठा के रूप में बनाए रखना पड़ेगा निरंतर आवृत्ति से अभ्यास, भाष्य आदि को पढ़ के वो अभ्यास को बनाए रखना पड़ेगा जिससे कि वो बाधित ना हो ऐसे अभ्यस्त काल में तो सभी कुछ ऐसा ही होता है कोई भी अभी अभ्यास करते हैं तो उसको सुरक्षित करना पड़ा और जब अनुभव आपका हो जाता है तो वो उस जीवन मुक्त का स्वभाव बन जाता है वो उस वृत्ति में ही रहते हैं उससे अलग कोई वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है उनकी तो वो उसको बोलते हैं ब्रह्मात्मा अनुभव वो अनुभव में ब्रह्मा ब्रह्म सर्वात्मा भाव वो ब्रदारण्य उपनिषद में भी प्रथम प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दस मंत्र में जो आया है अहम ब्रह्मात्मी को तथा सर्वम अभवत ऐसा आया हाँ जो हम ब्रह्माष्टी करके स्वयं को जाना ब्रह्मा जी ने तो वो स्वयं ही सब कुछ हो गया अपने से अलग कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ा इससे सर्व आत्मे व आत्मा ही हो गया ऐसे भाव में आ जाता है वो सर्वात्म भाव का अनुभव है वो वृत्ति सर्व ब्रह्माकार वृत्ति में आश्रित नहीं है तो हम जब अभ्यास करते समय हमारे ब्रह्माकार वृत्ति का जो अभ्यास है एक प्रकार की उपासना जैसी होती है कि हम बार बार उसको वृत्ति को बनाते हैं और विपरीत प्रत्ययों को निवारण करते हैं ऐसा होता है इसके बारे में भाष्यकार ने वहां कहा है केनु केनुपनिषद में भी इसके बारे में चर्चा है ऐसे अन्य तत्र, तत्र तत्र चर्चा है यहां इसलिए ये प्रश्न आया कि अनुभव और ज्ञान में एक अर्थ को आपने दो अर्थ में प्रयोग किया अवगति पर्यतम ज्ञानम ऐसा किया तो इसका क्या तात्पर्य है तो कथम भेद कथा इत्याशी हेदु फल भाव इतिहा यहां हेदु और फल रूप से दोनों को अलग ज्ञान हेतु है अवगधि वहां फल है अवगधि शब्द को अनुभव से लेना है शब्द कुछ और नहीं है उसको अनुभव से लेना है अन्यथा अनुभव शब्द से हैं क्योंकि अनुभव को भी अभी आए आयोजित यहां अनुभव को ही उन्होंने दो प्रकार से मान के प्रमाण अप्रमाण इत्यादि से कहा वो सामान्य बाह्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द सारे को अनुभवी मानते तो बाह्य विषयों का भी हम अनुभव मानते एक्सपीरियंस बोलते एक्सपीरियंस होना वो ऐसे मानते हैं तो ये एक्सपीरियंस शब्द प्रयोग करने पर भी यहाँ का एक्सपीरियंस और बाहर का एक्सपीरियंस में अंदर है यहाँ का एक्सपीरियंस अपने अनुभव का ही है अपने स्वरूप का ही है कोई दूसरे के सहारे से नहीं है और दूसरा कोई शब्द नहीं है तो हम उसको अवगति शब्द से ही कहते तो जैसा सुशुप्ति आदि में अनुभव होता वैसा होता है उसको अनुभव कहते हैं क्योंकि सुषुप्ती में कोई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तो जो कुछ आपको हुआ वो क्या चीज है वो अनुभव है इसलिए वहां कहते हैं वो अनुभव से ही आपको ज्ञान होता है स्मृति के द्वारा नहीं होता है ऐसे वार्तिकार कहते हैं उसके ऊपर विचार करते हुए क्योंकि स्मृति आदि अन्य विषय होते हैं और अनुभव अन्य विषय होता है और यहाँ प्रक्रिया में दोनों में अंदर है जो नई आयकों की प्रक्रिया है जिसको हम वेदांत में भी मानते हैं प्रत्यक्ष आदि के विषय में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में वहां स्मृति होती है अनुभव संबंधी स्मृति होती है और यहाँ जो ब्रह्माकार वृत्ति से जो अनुभव होकर के आता है उसमें स्मृति नहीं होती है वो अनुभवी रूप में रहता है इसका थोड़ा भेद किया वार्तिकार में वो सूक्ष्म चीज है आगे हम कभी उसके ऊपर विचार करेंगे जब चतुर्थाध्याय में पहुंचेगा वहां इसके ऊपर आएगा तब तो वार्षिक आदि देकर के वो भेद को देखें। और देखेंगे और बाद में पंचपाधिका देखेंगे पंचपाधिका में भी इसके बारे में है तो हेदु, भला क्या, हेदु और भल भाव है नल भाव से दोनों को अलग किया तो हेदु रहने पर फल होता है अवश्य होगा यदि हेदु में कोई बाधा नहीं आया तो जैसे पर्वतोगान भूमा ये हेदु है तो ये हेदु रहने पर वहाँ साध्य होना चाहिए तब होता है यदि हेदु आभास नहीं है उसमें हेदु आभास होने की कोई शंका नहीं है स्थिति नहीं है तब तो सकता है हेदू को किसी प्रकार आपने बाधित किया तो उससे फल सिद्ध नहीं होता है तो हेदु रहने मात्र से होगा ऐसा नहीं हेदु हेदु आभास नहीं होना चाहिए असली हेदु होना चाहिए तब तो हो जाएगा अन्यथा नहीं होगा इसको ऊपर भी सावधानी से देखना ब्रह्म अवगतेष्टानिष्ट हे प्राप्तिहाद हेतुत्व अभाव ने आशंक्य उत्तम ब्रह्म ब्रह्म अवगति पुरुषार्थ ये क्यों कहा क्योंकि यहां उसके पहले कहा ज्ञाने न ही प्रमाणे न अवगंतुब इष्टम ब्रह्म इसमें दोनों को अलग कर दिया ज्ञान जो है हेदु है और प्रमाणे न अवगंतुम इष्ट ब्रह्म वो फल होंगे अब ऐसा कहने पर कहा कि आपका ब्रह्म फल क्यों है आपका ब्रह्म का कोई फल नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म तो बिल्कुल आकाश के समान है जिसका कोई कुछ नहीं परिणाम नहीं होता फल नहीं होता है तो ब्रह्म अवगधे ब्रह्म अवगधि जिसकी बात आप कर रहे हैं अपि इष्टानिष्ट प्राप्ति हानि तद हेतु अभाव उसमें तो कोई ऐसा हेतु है ही नहीं जो इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो हमको हम उसी को पुरुषार्थ मानते हैं उसी को फल मानते हैं जो इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो कोई कोई अनिष्ट का निवारण फल है जैसा रोग आ गया तो रोग का निवारण है वो फल होता है रोग अनिष्ट है उसको निवारण कर दिया तो फल हो गया और कोई प्राप्ति को फल मानते हैं अनेक प्रकार की प्राप्ति या फल होता है तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण इसको हम फल मानते हैं और आपका ब्रह्म न इष्ट की प्राप्ति है ना अनिष्ट का निवारण है क्योंकि वो तो पहले से वहां खंभा की तरह वही है पहले से खड़ा है अब ऐसे में क्या अप्राप्त होगा अप्राप्त होगा इसीलिए न इष्टत्व इतिहास इसीलिए ये इष्ट नहीं हो सकता यानी पुरुषार्थ नहीं हो सकता पुरुषार्थ वो तो वही हो, हो होता है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण दोनों में से एक को पुरुषार्थ मानता है दोनों मिलकर के पुरुषार्थ होता है अब ऐसे में यहां दोनों ही नहीं है ऐसे में पुरुषार्थ कैसे होगा तो हो बोला कि ब्रह्म अवगधिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है इसको ध्यान में रखना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हमारा परम पुरुषार्थ नहीं है ब्रह्म अनुभव करना अवगति पर्यंत ले जाना परम पुरुषार्थ तो इसलिए ब्रह्म अवगति ही पुरुषार्थ ब्रह्म ज्ञान तो आपको किताब पढ़ के हो जाता है आ, ऐसे सीढ़ी सुन करके किताब पढ़ के हो जाएगा किंतु उसी से होने वाला नहीं वो तो कोई साधना जगत संपन्न भी हो और उसके साथ उस ज्ञान को फिर आप आगे बढ़ाए अवगति पर्यंत ले जाए इसलिए भाष्यकार ने जान के कहा नहीं टीकाकार के अभिप्राय से कहा कि वो अंध तक ये जब तक अवगति नहीं होता तब तक वो ब्रह्मज्ञान को वैसे ही बना के रखना जानने के बाद क्रिया होती है जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो तो किसके लिए करते हैं ज्ञान के लिए करते हैं बात तो ज्ञान के लिए करते हैं किंतु वो ज्ञान को बनाए रखने के लिए नहीं करते यानी जिंदगी भर पढ़ाई करते रहेंगे इसके लिए करते है क्या उसके लिए नहीं करते कोई नहीं मानेगा अभी कोई स्कूल में ऐसा लिखा रहेगा इस स्कूल में प्रवेश करने वाले को जिंदगी भर भरना ही पड़ेगा उसको स्कूल से बाहर नहीं छोड़ेंगे ऐसा बोलेंगे तो कोई आएगा स्कूल में नहीं आएगा लेकिन हमारा स्कूल ऐसा है इधर प्रवेश करने के बाद बाहर भी जा सकता वो तो फिर जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है पढ़ाई करते ही रहना पड़ेगा इसलिए किताबों की कमी भी नहीं है अब जितनी बच्चे पढ़ते रहो नए नई किताब है वो टीका है टिप्पणी है कितना भी आप पढ़ते रहो खत्म नहीं होता है और करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे कुछ नहीं समाप्त होगा ऐसे रखा है हमारे पूर्व आचार्यों की महिमा है उन्होंने लिख करके इतने सारे ग्रंथ तैयार कर दिए अब जैसा अभी यहाँ ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान में बीच में अभी स्कूल की पढ़ाई जैसा करके बाद में आप कर्म करने के लिए नौकरी करने के लिए जाते हैं फिर पैसा कमाते हैं तब आपको लगता है हमने पढ़ाई की वो काम आ गई ऐसा लगता है यदि पढ़ाई सब करने के बाद नौकरी नहीं मिली लोग देखो कैसे पागल की तरह घूमता हमने इतनी पढ़ाई कर दिया वो कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है ना पैसा कमा पा रहे ना कुछ हो रहा है ऐसे करता है अब उसका मतलब क्या हुआ क्यों पढ़ाई के लिए उन्होंने नहीं किया था पढ़ाई का उद्देश्य पैसा कमाना था नौकरी के लिए था और नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई व्यर्थ होगी ऐसे कई माता पिता जी कहते सब पढ़ाई करके घर से भाग गया वो कहते देखो हमने इतने पैसा खर्च करके पढ़ाई कराया सब कुछ कराया वो घर से भाग गया इसलिए हमने पहले ही सोच लिया था कि ज्यादा वादा पिता से खर्च कर रहेंगे तो वो हमको जबरदस्ती करेंगे देखो भाई हमारे इतने कर्ज़ हो गया तुम लोग जा, तुम कहीं से जाओगे आपको जब तक कमा के नहीं देंगे नहीं जा सकते ऐसे बोलेंगे इसलिए हमने पहले ही छोड़ दिया जब छोड़ना ही है तो पहले ही छोड़ दिया करके कोई फायदा है ही नहीं हम नहीं जा रहे तो फिर पहले ही छोड़ना अच्छा है फिर हम उनको बोल दिया कि हम कौन पहले जा रहे मैंने बोला ज्यादा हम पढ़ के आप आगे पढ़ाएंगे आपका खर्च हो जाएगा फिर खर्च होने पर आप उनको बात भी करेगी कि आपको नौकरी करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा इसलिए अब जो तो किया किया, अभी हम आगे दूसरा पढ़ने जा रहे हैं फ्री में पढ़ेंगे ऐसा ऐसा करके आगे फ्री में पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये अर्थ जो होगा वही हमारा लक्ष्य रहता है जो किया है वही अर्थ है जो कर रहा है उसका प्रयोजन है उस वही लक्ष्य होता है तो यहां ऐसा नहीं है यहां बीच में फल प्राप्त हो गया ऐसा नहीं होता है जो फल प्राप्त हो गया वहां तक ज्ञान को बनाए रखना पड़ेगा इसीलिए यहां निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है तब तक आप छोड़ नहीं सकते अनेक प्रकार से इसको अभ्यास करता रहना पड़ेगा तब जाके होगा और जैसे योग्य होगा यदि उत्तम अधिकारी है तो उसको जल्दी हो जाएगा मध्यम अधिकारी है थोड़ा और समय ज्यादा लगेगा और अधमा है कमजोर है तो और समय लग सकता है वो अलग बात है लेकिन होता है ऐसा ही है इसीलिए ये दोनों को अलग कर दिया बोल दिया एक तो ज्ञान है दूसरा अवगति हेतु ही शब्द सूचित पुमर्थ होने पर ये ब्रह्म जिज्ञासा पुरुषार्थ होने पर तस् उसी के हेतु पुरुषार्थ क्यों है उसके लिए हेदु बताना पड़ेगा तो उसी को ही शब्द सूचित पहले ही शब्द से कहा था ब्रह्म अवगति ही की मन यस्मा वो यशमात को ही आगे विस्तार कर दिया भाष्यकार ने निशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबरणा निशेष संसार का जो कारण है अशेष संसार का जो कारण है वो अविद्यादि है उसका वो नाश करता है ऐसा पुरुषार्थ है <laughs> समस्त संसार अनादि रविद्या अविद्या समस्त संसार का कारण क्या है अनादिल अविद्या है और उसका वो नाश करता है तम आदि आदा प्रवृत्त अनर्थस्व संसार उक्त अवगत ध्वस्ते जब अवगति हो जाती है तब वो अविद्या को आदि करके अविद्या से आरंभ करके उसके बाद जितने भी अविद्या से संबंधित है ताम आदित्वेन आदि ताम अवद्या आदिवेन गृहित्वा ग्रहण करके प्रवृत्त अनर्थस्य उसके बाद बहुत सारे अनर्थ प्रवृत्त हुआ क्योंकि अविद्या रहने के कारण आपको अहंकार तृत्व तो हो गया अहंकारतृत्व तो होने के कारण आप कर्ता भोक्ता बन गए कर्ता भोक्ता बन गया तो कर्म करने की इच्छा हो गई और इंद्रिय मन शरीर और बाह्य सामग्री आदि से आपने अनेक कर्म किए कर्म किए तो वो कर्म के फल रूप में राग दृष्टि से कर्म किया राग दृष्टि से कर्म करने से पुण्य पाप हो गया पुण्य पाप हो गया तो पुण्य पुण्यपाप संस्कार के रूप में फिर आपके मन में उपस्थित हो गया और वो बाद में पूरा दूसरा जन्म में लेके गया और जो कर्म किया राग दृष्टि के वच में वैसा ही आगे जन्म होता रहा ये अनर्थ है सारा तो ऐसा अनर्थ के जो जाल है जो परंपरा है वो सारे नष्ट हो जाता संसार से उक्त अवगत्या वही संसार है वो उक्त के द्वारा कहा हुआ जो ब्रह्म है उस अवगधि के द्वारा हो जाता नष्ट हो जाता है, है। इसीलिए ये पुरुषार्थ ही है का। सूत्राक्षर व्याख्या सूत्राक्षरों की व्याख्या को उपसंहार करते हैं तस्मात ब्रह्म जिज्ञासी दहा तक अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र की व्याख्या हो गई हाँ एक एक शब्द को लेकर विस्तार से विचार करके पूरी व्याख्या हो गई तो उसको व्याख्या उपसंहार किया विशिष्ट अधिकारी तत्व तदर्थ तस्माद का क्या अर्थ लेना चाहिए इन सब कारणों से इन सब कारणों में क्या कारण है पहले पूर्व ने कहा था कि आपके ब्रह्म जिज्ञासा कोई को विशिष्टा नहीं मिलेगा कहा था तो यहां विशिष्टा है तो विशिष्टाधिकारी तत्व तदर्थ है तत्कार है ब्रह्म ब्रह्म विचारित्यम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो व्यक्ति उसको ब्रह्म विचार करनी चाहिए ये निश्चय हुआ इदम शास्त्र श्रोतव्यम तो इतर्थ उसका क्या तात्पर्य है कि ब्रह्म सूत्र ये शास्त्र श्रवण करना चाहिए जो ब्रह्म को जानने की इच्छा करता है तो ये ब्रह्मसूत्र शास्त्र का श्रवण करना चाहिए वो विशिष्ट अधिकारी युद्ध हो गया उसका ये काम होगा उसको ब्रह्मज्ञान के लिए इसकी ही प्रवृत्ति होगी यदि तृतीय वर्णन इस प्रकार तीसरा वर्ण हो गया एक एक वर्ण के रूप में जहां व्याख्या है इसलिए तृतीय वर्णन पूरा हो गया अब आगे के लिए संबंध करता हुआ कुछ भाष्य लिख रहे हैं पूर्वाभर संबंध से इसके लिए ठीक काम बंध मिथ्या विषयाद विधातरेण तदाक्षिप्य साम वर्ण का अवतारय आक्षिपती बंध मिथ्या बंधन मिथ्या है ऐसा पूर्व में ही सिद्ध हो चुका है बंधन मिथ्या है क्योंकि अभ्यास भाष्य में ये सिद्ध कर दिया था कि अभ्यास बंधन है और उससे मुक्त होना चाहिए और मिथ्या है यह सिद्ध हो गया वास्तविक नहीं है विषयादो विधांतरे तदाक्षिप्य फिर भी वो बंध मिथ्या होने पर बंधन मिथ्या, मिथ्या होने पर भी विषयादि में प्रकार से विषय जो मैंने ये अनुबंध चतुष्टय को बोल रहे अनुबंध चतुष्ट को लेकर विचार आरंभ किया था इसलिए उसी को आगे ले रहे हैं कि विषयादि में जो विषय संबंध प्रयोजन आदि है इसमें विधांतरेणा मैंने प्रकारांतर से तद पुनः उसका आक्षेप करके क्योंकि यहां ब्रह्म को विषय बनाया अब ब्रह्म विषय बन सकता है कि नहीं बन सकता है ये अभी पूरा निश्चय नहीं हुआ तो उसको और निश्चय करेंगे पहले तो इतना ही कहा था कि न्याद में अज्ञात में विकल्प कर दिया था कि न्याद में हो तो भी नहीं विषय बन पाएगा अज्ञात में हो तो भी नहीं बन पाएगा इतना कहा अब और भी उसका विस्तार करना चाह रहे क्योंकि ब्रह्म को जिज्ञासा का विषय बनाने में और उसके विरोध में बहुत सारे वादी कुछ वादी मानते हैं ब्रह्म को जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म प्राप्त करना चाहिए बहुत सारे वादी ऐसे हैं कि मानते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा ये सब व्यर्थ है इसका कोई प्रयोजन नहीं ऐसा मानते हैं और काम करो कमाओ कर्म करो तो फल मिलेगा ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कुछ मिलने वाला नहीं ऐसे मानने वाले बहुत है तो उनको उत्तर देना पड़ेगा हाँ नहीं तो क्या है हम यहां से पढ़ के बाहर निकालेंगे वो बाहर निकलने कोई पूछेगा तो क्या पढ़ा भाई ब्रह्मचर्य जी जा रहे बेकार क्या है किसके लिए आपने समय को व्यतीत कर रहा पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे ऐसे करके बोलेंगे फिर हम ढीला हो जाएंगे ऐसा हो जाता है और जो मन में घुस गया वो निकल जाएंगे क्योंकि अभी प्राप्त नहीं हुआ है ना जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक संशय रहता है और कोई भी धक्का आने पर वो निकल भी सकता है इसलिए सुरक्षित भी रहना आवश्यक होता है जो हमने पढ़ लिया समझ लिया उसको आवागति पर्यंत बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है नहीं तो इसके विरुद्ध में बोलने वाले बहुत मिलेंगे छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े भी मिलेंगे अब बड़े बड़े बोलेंगे तो आपको लगता है ये सही बोल रहा है हमने इतना व्यर्थ किया ये सब होने वाला कुछ नहीं अभी तक कुछ हुआ नहीं तो ऐसा करके आप छोड़ देते हैं इसीलिए उसको पक्का करना चाहते हैं भाषाकार की शैली ऐसा है पूरे भाषा में ऐसे चलेगा कोई भी वस्तु ऐसा करके छोड़ेंगे नहीं वो पक्का कर देंगे कि आगे आपको किसी भी हालत में कोई हिलाया तो न हिले इस प्रकार से पक्का कर देंगे तो इसीलिए कहा कि इतने में नहीं हुआ अभी ब्रह्म से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और उसमें स्पष्ट करना चाहिए तो इसीलिए समाधार उसके संबंध में समाधान करने के लिए वर्णकांतरम कांतरम अब चतुर्थ वर्ण का अवतरण देते हुए आधौ आक्षिपति आदि में आक्षेप देता है इसके ऊपर क्या क्या आक्षेप है तद इत्यादि से कहा तत्पुनर ब्रह्मा प्रसिद्धम अप्रसिद्धम वास यही पूछ रहा है ये तत्पुनर लगा दिया ना अब तब भी थोड़ा विचार हो गया फिर भी वो जो ब्रह्म है फिर भी बोलने से पहले थोड़ा समझ लिया वो तृप्त नहीं हुआ अब जितना समझा उसी से वो ब्रह्म को जितना से करना चाहिए ऐसा पक्का नहीं हुआ उसके मन में तो शंका है तो पुनः ब्रह्म प्रसिद्ध अप्रसिद्धम वाक्य आपका जो ब्रह्म है ना वो सिद्धांत को पूछ रहा है कि आपका ब्रह्म प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है प्रसिद्ध माने लोग इसको जानते हैं अथवा लोग इसको नहीं जानते हैं अथवा पहले से सिद्ध है अथवा सिद्ध नहीं है क्या है ब्रह्म दोनों में नहीं हो पाएगा ये बताना चाह रहे यदि प्रसिद्धम न जितना घर यदि पहले से ब्रह्म प्रसिद्ध है सब लोग जानता है तो फिर उसके ऊपर क्या जिज्ञासा करेंगे जैसा हिमालय के बारे में सब लोग जानता है हिमालय है तो फिर वो प्रसिद्ध शंका नहीं होती है वहां तो इसलिए प्रसिद्ध के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं होती हाँ यदि प्रसिद्ध न जिज्ञास ये हो गया अर्था प्रसिद्ध, यदि प्रसिद्ध ही नहीं है कोई जानता ही नहीं है तब तो नैव शक्यम जिज्ञासित मिली तब तो जिज्ञासा करना संभव नहीं जो बिल्कुल नहीं जानता है उसके ऊपर जिज्ञासा नहीं होती है और जानता है तो उसको ऊपर भी जिज्ञासा नहीं होती लोग में ऐसा देखा जाता उच्चते तब कहते हैं ऐसा नहीं देखो अभी स्थिति ऐसा है वो हम जानते भी है नहीं जानते भी है पश्चिमी न पश्चिमी वाली स्थिति है जानते हैं नहीं जानते हैं ऐसा नहीं क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता आपकी जिंदगी नहीं हो सकती है कुछ नहीं हो सकता ब्रह्म को आप जानते हैं किंतु गलत ढंग से जानते जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान और का है सामान्य ज्ञान ब्रह्म का है ये बताएं। इसीलिए बिल्कुल नहीं जानता है ये बात नहीं पहले भी कहा था ना ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते नहीं है क्योंकि अस्मत्त्यय विषयत्वा प्रत्यकात्मत्वाच ये आत्मा अत्यंत अज्ञान ऐसा नहीं प्रत्यय का विषय है और प्रत्यय आत्मा से जानता है ऐसा उच्चते सुन लो उसके उत्तर सुन लो कैसा है अस्तिदावत ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसमें दोनों प्रकार का ब्रह्म को जोड़ दिया ये अभी क्या है यहां निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म दोनों को अलग नहीं कर रहे हैं साकुण निर्गुण को अलग नहीं कर रहे अभी इस समय बाद में अलग करेंगे किंतु अब ये वाक्य में दोनों का लक्षण ले एक तो निर्विशेष का ले लिया कि अस्थित ब्रह्मा पहले तो ये मान लो कि वो ब्रह्म है अस्थि उपलब्ध व्य ऐसा कहा कठो परिषद ने ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है सबसे पहले ब्रह्म है ये मानना पड़ेगा यहां से आरंभ होता है ब्रह्म है मानने के बाद फिर आगे विचार कर सकते हैं तो है करके अनुभव होता है अस्थि से वो उपलब्धव्य है उसको बोलते हैं आस्तिक तो अस्थि तावत ब्रह्म क्या है वो ब्रह्म नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव उस ब्रह्म का ये स्वभाव है वो नित्य शुद्ध है और नित्य बुद्ध है और निरंतर जानता है ज्ञान स्वरूप है और नित्य मुक्त है कोई बंधन जमेला में नहीं आता है। ये उसका स्वभाव है और सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ये सगुण ब्रह्म का हो गया सबल ब्रह्म का ईश्वर का भी लक्षण कर दिया और वो सर्वज्ञ भी है जो ईश्वर बना हुआ सर्वज्ञ है वो भी ओम ब्रह्म ही है और सर्वशक्ति समन्वित सारे शक्ति से संपन्न है सब कार्य को कर सकता है वो जो कार्य नहीं कर सकते ऐसा कोई कार्य का ही अस्तित्व तो नहीं है वो सब कार्यक्रम का है अच्छा भी करता है बुरा भी करता है वो चोर को चोरी करने के लिए भी प्रेरणा देता है और बाद में पुलिस को पकड़ने के लिए भी प्रेरणा देता है दोनों करता है और बाद में सब कुछ होता है इसी होता है क्योंकि कर्म है इसका ये कर्म है उसका वो कर्म है दोनों करना चाहिए ना इसलिए तो सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित सर्वशक्ति से संपन्न है ऐसा ब्रह्म है अब बोला कि ऐसा ब्रह्म है बोलने से तो काम चलेगा नहीं आपने कहां से ये ब्रह्म को पकड़ के लाया जो इस प्रकार से हम तो जानते नहीं तो बोल रहे हैं कि हमारे पास देखो और कहीं नहीं इधर ही है ब्रह्म शब्द से ही नित्य देखिए भाष्यकर कितने सूक्ष्म विचार करते हैं और प्रसंग से ही पकड़ के लाते हैं क्योंकि ब्रह्म को दिखाने के लिए कहीं दूर जाना जरूरत नहीं जहां से भी ब्रह्म को पकड़ के दिखा सकता है क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है अब जो कोई विशेष स्थान विशेष में रहता हो तो वहां जाके उसको तो पकड़ना पड़ेगा यहाँ तो ऐसी जरूरत ही नहीं है कहीं से भी पकड़ सकते हैं। कोई भी शब्द से कोई भी अर्थ से ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए वो प्रक्रिया से जा रही इधर उधर नहीं जाते हुए देखो और कहीं जाने की जरूरत नहीं हम किसका विचार चल रहे कर रहे हैं ब्रह्म का विचार कर रहे है आपने भी पूछा ब्रह्म के बारे में प्रसिद्ध अप्रसिद्धम बा ब्रह्म ऐसा प्रश्न किया तो वो प्रश्न का भी अर्थ में ब्रह्म निहित है वो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं तो ब्रह्म शब्द से ही व्यपाद्यमान करना मैंने व्याकरण आदि शास्त्र से व्यपादन करना व्याकरण आदि शास्त्र से जिसको सिद्ध करने को बोलते वित्पत्ति ब्रह्म शब्द जिससे बना है उसको धारु देखेंगे फिर धारु का अर्थ देखेंगे और उसमें जो प्रत्यय लगा हुआ जैसा जितने आशा पद किया अब उसमें कोई संशय नहीं रहता पक्का हो गया जितनी आशा में दो चीज है वो इच्छा भी है और उसका विषय भी है और फल भी है सब कुछ हो गया ऐसा ही यहां भी आए तो ब्रह्म शब्द से ही विपाद्य मानते इसलिए व्याकरण जानना ही पड़ेगा उसके फिना नई पकड़ में आएगा कि कैसे इसको प्रकट कर रहा है ब्रह्म शब्द से ब्रह्म को कैसे प्रकट कर क्योंकि ब्रह्म शब्द केवल एक पारिभाषिक शब्द है प्रयोग किया है ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है न ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म है ब्रह्म शब्द उस तत्व को सूचित कर रहा है इसीलिए भाष्यकार कहा, कहा तैतरी उपनिषद में ब्रह्म शब्दों भी स्वार अर्थवान ऐसा कहा तैतर में ही होगा क्योंकि सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म वहां ब्रह्म शब्द आया उसके बाद आ, वो ब्रह्मशब्द का अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यद्य सत्य ज्ञान आदि का जो है लक्षणार्थ करना चाहिए ब्रह्म शब्द का क्या करना चाहिए तो ब्रह्मशब्द स्वार्थे न अर्थवान कहा स्वार्थ से उसका कुछ तात्पर्य है इसका मतलब वो परिभाषा शब्द के रूप में उसको प्रयोग किया कोई परिभाषा करके उसको प्रयोग किया क्या परिभाषा है बृहत्वाद अब यहां कहेंगे बृहत्वाद सबसे बड़ा है सबसे व्यापक है और तीनों काल में उपस्थित रहता है इन सब कारणों से वो ब्रह्म है ऐसा कहा अपने अर्थ को लेकर के वो प्रवृत्त होता है इसलिए ब्रह्म है ऐसा ही कहते वित्पाध्य अर्थ ये होगा विध्य अर्थ से क्यों जा रहे हैं क्योंकि ये पूरे ग्रंथ में युक्ति प्रधान ब्रह्म सूत्र युक्ति प्रधान ग्रंथ है मनन के लिए है युक्ति यहाँ तर्क लगाएंगे युक्ति तर्क करने वाले क्या करते हैं सामान्य रूप से कोई भी शब्द का अर्थ वो जानना चाहते है तो वो शब्द कैसे बना उसमें अर्थ किसे लक्षण से रखना चाहिए वाच्य अर्थ से रखना चाहिए लिखा अर्थ से लिखना चाहिए वहीं से, से लेके आरंभ करते ले। हैं। तो शब्द कैसे बना जानने के लिए आपको व्याकरण के पास जाना पड़ेगा और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए आगम की भी सहायता होती है कभी कभी व्याकरण से सीधा अर्थ निकलता है अन्यथा व्याकरण शास्त्र और उपमान आदि अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकता होती है वो आपतावाद की आवश्यकता आप होती है शिष्टाचार को लिखना पड़ेगा और तात्पर्य देखना पड़ेगा ये सब अर्थ तो में आ, सहायक है इसीलिए वहीं से शुरू कर रहे हैं कि जब आप शब्द का अर्थ विचार कर रहे हैं तो व्याकरण से ही आरंभ करो और उसके बाद फिर अर्थ का कहां कहां ले जाना है बताएं। तो पहले ही बताया था संक्षेप में बताया कि ब्रह्म शब्द जात्याधिवाचक नहीं ऐसा कहा था ब्रह्मशब्द का अर्थ में संशय में कहा अभी उसका विस्तार कर तो ब्रह्मशब्द से ही विपाद्य मानस्य नित्य शुद्धत्व अर्थात प्रदीयंते अब आज ये समझ लो कि ब्रह्मशब्द को जब उत्पन्न करके आप व्याकरण दृष्टि से प्रकट करेंगे उसमें नित्य शुद्धत्व अर्थ अपने आप आएगा बोल ये अपने आप कैसे आएगा यह नहीं कह रहे किन्तु उसका अर्थ से वो आना ही होगा उसको तो ये कहते नित्य शुद्धत्वादयो अर्थाह क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम ऐसा ब्रह्म का लक्षण किया तो नित्य शुद्धत्वादि स्वभाव उसमें आ जाता है तो कैसे आता है इसलिए पहले वहां व्याकरण को देखते ले, ब्रह्म देर धादोर अर्थ ऐसा आपने कैसा नित्य शुद्धत्व धर्म ब्रह्म है ब्रह्म में है कहा क्योंकि जो ब्रह्म शब्द बना है जिस धातु से ब्रह्म देर धातु हाँ ये धातु से बना है ब्रह्म ब्रीही वृद्धौ ऐसा दो धातु है एक तो ब्रह वृद्धौ धादु है और ब्रीही वृद्धौ उसमें स्व अनुस्वार पाठ भी है क्या सानुसार पाठ वाला लिया क्योंकि टीकाकार सानुसार पाठ वाला ले रहे हैं, है ना इसकी प्रक्रिया बताएगी पूरी प्रक्रिया तो ब्रह्म देव धा अर्थानुसारादु का अर्थ का अनुगमन करने से उस धादु के पीछे जाने से यह अर्थ निकल जाता है सर्वस्व आत्मच ब्रह्मा अस्तित्व प्रसिद्धि और ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्धि कैसे है क्योंकि भाष्यकार ने पहले कहा अस्तिवत ब्रह्म वाक्य प्रतिजा वाक्य है ब्रह्म है ऐसा कहा वो ब्रह्म है कैसे मालूम पड़ा ये धारू से तो मालूम नहीं पड़ेगा कि धारु तो इतना कहता है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है ये बताता इससे ये नहीं सिद्ध होगा ब्रह्म है ऐसा सिद्ध नहीं होगा व्याकरण तो कोई वस्तु को सिद्ध नहीं करता है व्याकरण क्या करता है जो शब्द आपको सुनाई पड़ रहा है प्रसिद्ध शब्द है उसमें वो हो सकता है नहीं हो सकता है उसका अर्थ कैसा लगेगा इतना बताता है व्याकरण कोई वस्तु को सिद्ध करने वाला शास्त्र नहीं है इसलिए दो भाग था वहां अस्ति तावत ब्रह्म क्या नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा बोला ये नित्य शुद्धत्व धर्म सिद्ध होता है यह भाष्यकार ने धातु का अर्थ लेके कहा कि नित्य शुद्धत्व आदि धर्म ब्रह्म धातु के अर्थ में जाने पर सिद्ध हो जाएगा यह ठीक है किंतु इतने से ब्रह्म है या तो सिद्ध नहीं होता ऐसा अर्थ वाला शब्द है ऐसे ही सिद्ध होता है ब्रह्म है सिद्ध कहां से होगा इसीलिए कहा कि ब्रह्म अस्तित्व तो सर्वात्म सबकी आत्मा होने के कारण ब्रह्म अस्तित्व प्रसिद्धि सबकी आत्मा है ब्रह्म इसीलिए ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्धि है अब सबकी आत्मा कैसी बन गई इसके लिए अभी आगे, आगे सूत्र सब बताए है ना सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्ये न अहम अस्मी फिर कोई प्रश्न पूछता है कि सबकी आत्मा ब्रह्म है इतनी मात्र से आप ब्रह्म अस्तित्व है ऐसा कैसे कर सकते अब हो सकता है आत्मा का ही अस्तित्व ना हो सबकी आत्मा ब्रह्म है ये ठीक है किंतु आत्मा का अस्तित्व अभी कहां से सिद्ध हुआ आत्मा का अस्तित्व ही नहीं हो तो ब्रह्म का अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म का अस्तित्व तब है आप कह रहे हैं जब आत्मा अस्तित्व है क्योंकि सबके आत्मा के रूप में ब्रह्म सिद्ध है इसका मतलब आत्मा अस्तित्व के आधार पर ब्रह्म अस्तित्व आप बोल रहे हो तो आत्मा का ही अस्तित्व ना हो तो बोलता वो नहीं बोल सकता क्यों सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येक सभी लोग आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं अनुभव करते हैं सर्वो की मान सामान्य लोग वो कोई भी हो प्राकृतिक हो अथवा हाँ पठित हो हाँ पंडित हो पामर हो कोई भी हो तो सर्वो ही आत्मा अस्तित्व प्रत्येगी आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान सबको होता है कैसे होता है आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान हमको तो नहीं है बोलते हैं नहीं न ना, ना हम अस्मी की ये देखो ये भाषिकार का जैसा अभी महावाक्य जैसा होता है ना इस प्रकार के महावाक्य जैसा है ये सारी पंक्तियां क्योंकि बिल्कुल मूलभूत चीजों के ऊपर विचार चल रहा है अभी आत्मा अस्तित्व का प्रमाण आप पूछोगे कि मैं किसको पूछूंगा मैं है हैव हू या नहीं हूं किसी को पूछते हैं कि आप मैं हूं कि नहीं हूं तो मैं बताओ भाई है नहीं पूछना पड़ता है कि ना ना हम अस्मी भी कच्चित प्रत्ये अभी तक आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं हूं ऐसा किसी ने नहीं कहा एक पागल भी नहीं कहा सबका मतलब क्या है आप अपना अस्तित्व को मानते हैं स्वीकार करते हैं ना नाहम अस्मी भी मैं नहीं हूं ऐसा कभी अनुभव हुआ आपको ऐसा अनुभव हुआ तो बताओ तो ना नाहम अस्मी मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव जो नहीं होने का अर्थ क्या हुआ उसका अर्थ तो यह है कि आप है करके आपको अनुभव है मैं हूं करके अनुभव आपको है कभी तो भी मैं नहीं हूं गर्भ में अन्यत्र सब संशय होता है आपको कि मैं क्या हूं वो भी संशय हो सकता है कि किसी को ऐसा भी संशय हो सकता है कि मैं क्या हूं कैसा हूं ये सारे संशय हो सकता है क्या बन सकता हूं क्या पहले था ये सारे संशय हो सकता है किंतु कभी भी ये संशय आज तक नहीं हुआ किसी को कि मैं हूं या नहीं या मैं नहीं हूं ऐसा संशय किसी को नहीं हुआ अब ये है वेदांत मूलभूत चीज जो अस्तित्व का अनुभव यह अस्तित्व का अनुभव अपने आप में है इसको बोलते हैं कोर एसिस्टेंस प्योर एसिस्टेंस ये कोर एसिस्टेंस है जिसको, जिसके असिस्टेंस से बाकी किसी सबको एसिस्टेंस आ गया जिसके अनुभव से बाकी सबका अस्तित्व निराकरण कर सकते आप अपना अस्तित्व का निराकरण नहीं करते। इसीलिए क्या हुआ कि आपका अस्तित्व ऐसा एक पकड़ है जो आप छोड़ ही नहीं सकता है उसके कारण वो आप बना हुआ है वो नहीं है तो नहीं बन सकता अधिकांश करते तो यही होता है कि मैं देह के साथ आध्यात्मिक करके जैसा मैं हूँ तो उसमें फिर आत्मा का अस्तित्व पता मानते हैं कि हाँ मैं नहीं हूँ वो तो देह का अभ्यास के विषय में हमने पहले अभ्यास में विचार किया है अधिकांश तत्व यही होता ना नहीं अधिकांश की बात नहीं है अधिकांश तो पागल लोग भी है अभी अभी पूरा दुनिया में आप भिन्न लो कि आपको अपने आप पता चलेगा वो लोग सिद्ध करके बताते हैं बहुत लोग माना अधिकांश लोग 99% लोग ऐसा है कि अन्य बुद्धि अन्य के द्वारा प्रेरित बुद्धि में चलने वाले होते उसको सब नॉर्मल नहीं मान सकते बुद्धिमान नहीं मान सकते किंतु तो वो अपने आप बुद्धिमान कहते लोग इतने से काम नहीं होता इसीलिए मानने से कुछ नहीं है मानने की बात नहीं करते असली की बात करते कि मानना आपने आज तक विचार किया ही नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं क्या विचार किया है आपने विचार तो नहीं किया है ना अब सुनने से आपको लग रहा है कि ये कोई गलत हो गया है हमने अभी तक विचार ही नहीं किया कि मैं हम है कि नहीं है हम तो खाली शरीर है या नहीं है इस पर विचार हम करते आए हैं अब तक हम है या नहीं है विचार नहीं किया क्यों विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी जब बीमार हुआ तो भी हम वहां रहे अब हाँ, जब जिंदा हुआ मैंने ठीक हुआ तो भी हम रहे बचपन में भी हम रहे सब जगह रहे तो नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है और कोई बोलता है तुम हो नहीं ऐसा बोलता है तो कोई मानता है क्या बोलने वालों को पागल मानता है इसीलिए ये प्रश्न नहीं कर सकता कोई इतना ही हमको प्रमाण चाहिए यदि इतना सिद्ध हो गया इतना सबने मान लिया तो हमको किसी के साथ विरोध हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने अस्तित्व तो सब लोग मानते हैं हम उस अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप सब लोग मानते हैं इसीलिए तेईर तेईर आय ना विरुद्ध देखा इसलिए हमको किसी के साथ जड़ाई करने की जरूरत नहीं अब वो बाहर से कोई अपने को बड़ा छोटा मानता है बुद्धि को लेके कुछ भी मानता है वो तो है ही हम तो उसी को थोड़ी मान रहे हैं हम तो उसको कराओ बूठा से नहीं मानते वो तो काम के लिए व्यवहार के लिए जो भी कर रहे हैं करो लेकिन आप ये सिद्ध करके दिखाओ कि मैं नहीं हूं ये सिद्ध करके दिखाओ नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो वही ब्रह्म है हमारा उससे क्या हो गया न नाह ये ज्ञान नहीं होने के कारण आप जो है आत्मा होगे आत्मा होने से आत्मा में ब्रह्म है इस प्रकार से ब्रह्म सिद्ध हो गया ना ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध हो गया और ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध हो होने के बाद उसका शब्दार्थ कौन सिद्ध करेगा वो तो धाधु कर देगा वो शब्द जो प्रयोग किया उसका क्या है वो धाधु के अर्थ से आप जान लेंगे खाली इतना हमको पहले चाहिए था ब्रह्म है या नहीं है इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं इसीलिए वो वेदांत का जो ब्रह्म ज्ञान है वो सदा प्रमाण है। इसको प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं अंत तक शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं शास्त्र भी तब बाहर चले जाता है शास्त्र तो केवल वो ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मशब्द का अर्थ सही बिठाने के लिए प्रयत्न करता है तो मैं करता है इसीलिए ज्ञान होने के बाद आगे कहेंगे ईशित्र ईशित व्याव्य सर्व व्यवहार लोपह मोक्ष मेघम वर्जयित्व सर्वस्व अविध्यात्मकत्व ऐसा कहेंगे इसीलिए बाकी सबको आप आग बाहर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ना नाहम अस्मीदी अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं दिखता ही है वो तो अपने आप मालूम पड़ रहा है क्यों अपने आप कोई निराकरण नहीं कर रहा है अब जो नाहम अस्मी में हूं करके जो अनुभव आपको प्रदीक्षण प्रतिबोध विधिदम से हो रहा है वो कैसा है क्या है यह आपको मालूम नहीं छात्र केवल इतना ही समझाता है जो आपको अनुभव हो रहा है वो क्या है तो ब्रह्म है कि आत्मा है कि शरीर है कि मन है क्या है ये समझाता है इसीलिए इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए आप अंदर प्रवेश करें तो ये समझ में आता है कि किस ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें सब कुछ आ गया यहाँ कोई देखो यहाँ कोई शत्रु नहीं मित्र नहीं कोई जड़ नहीं कोई चेदन नहीं कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं यहाँ कौन सा है कुछ भी नहीं इसलिए उसमें अस्तित्व चिंतन में समान होता है यदि ही ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि से तब भी मान लो क्योंकि बहुत आगे भी आप आग बुद्धि चलाते हैं कोई बोल सकता है यदि तो नहीं आत्मा अस्तित्व भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई ज्ञान नहीं हो रहा तो हम नहीं मानेंगे तो यदि ही ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि से आत्मा के अस्तित्व प्रसिद्धि यदि नहीं होती सर्वो लोगो नाहमअस्मी दी प्रदिया हाँ देखिए कभी कभी भाषेकार अपने आप बोलते बोलते कुछ मजाक भी करते ऐसा बोलते कई शब्द ऐसा आगे मिलेगा अब बोलते बोलते एक प्रकार से आपको ऐसे स्थान पर पहुंचेगा कि आपको लगेगा कि इससे आगे पीछे हम जा नहीं सकते वो बांध के रखते बांध के रखने के बाद फिर एक ऐसे सफड़ मारेंगे जिससे कि आपको लगेगा तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा अब नाहमअस्मी इतना बोला तो छोड़ा नहीं बोलता है कि कोई बोलेगा ना हम अस्मी ना आत्मा है क्योंकि विज्ञानावादी कहता है आत्मा करके कोई चीज नहीं है शून्यवादी कहता है नहीं है तो बोलते हैं सब तो क्या अनुभव होना चाहिए था यदि ही नामा आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि ना आत्मा अस्तित्व प्रसिद्धि आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्धि यदि नहीं होता आत्मा का अस्तित्व का अनुभव यदि किसी को नहीं होता तो हर व्यक्ति को क्या कहना चाहिए था सर्वो लोग मैंने हरेक व्यक्ति को यह कहना चाहिए था ना हम अस्मी अरे भाई मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव करना चाहिए था तो ऐसा अनुभव तो करता नहीं ऐसे बात प्रयोग करते व्यंग्य रूप से प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं आत्मा नहीं है करके बोल रहे वो तो मूर्खों का राजा है उनको पता नहीं है वो ऐसा कोई लोग बोलता ही नहीं आज तक किसी का अनुभव नहीं है ना हम स्मृति करके कोई परिजय करता है अपने को दूसरे को परिजय करा रहे क्या बोलता है मैं नहीं हूं भाई ऐसा करके फिर बोलता है कोई कहीं तक बोला नहीं तो फिर कहा से लाओगे आप आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध है और कोई मानता नहीं है आप बड़े गुरु बन जाते हैं तो आप कुछ भी बोलते हैं तो लोग सोचते हैं नहीं मानने पर पाप लगेगा करके मानते हैं ऐसा भी हमारा सिस्टम बना के रखा है ना बोला कि गुरु ने जो बोल दिया वो सत्वजन अब वो अपने आप जो गुरु बन जाते हैं उनके बाद, उसके बाद उन्होंने ये पकड़ लेता है देखो गुरु का वजन क्या है सत वजन होता है हम जो बोल रहे हैं सही है अब वो बिचारे जो सुनने वाले भक्तों से जो शिष्य होते हैं वो सोचते हैं अरे भाई गुरु के गुरु गलत बोले सही बोले वो हम स्वीकार नहीं करने से पाप लगता है, कहता है वो अंधा बन करके डर दर्क, डर के मारे जबकि वो भी जानता है कि गुरु बोल रहा है गलत है वो स्वयं कर रहे है, वो भी गलत है सब कुछ गलत है किन्तु हमने गुरु मान लिया हमको गलती से अब मान लिया तो फिर ये पाप का डर फंस जाता ये भयंकर स्थिति है अब इससे बाहर नहीं ला सकते क्योंकि वो हर समय गुरु के सुधी करना ही चाहता है क्योंकि सुधी करने से पुण्य मिलेगा कहा सुधी करने से तुम्हारा ठीक होगा और भगवान ठीक करेंगे किंतु भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसे मूर्खों को गुरु बनाओ और फिर बाद में वो जो कहेगा उसको मान के चलो ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा हमारे कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा कि मूर्ख को गुरु बना के फिर आप उसकी परंपरा में जाओ पहले यह कहा कि गुरु बनाने के लिए गुरु के क्या क्या लक्षण होना चाहिए उनमें से सौ लक्षण नहीं भी हो तो 50 प्रतिशत भी ना हो 10 प्रतिशत तो होना ही चाहिए ना तो इतना लक्षण से आप देख के गुरु बना हो तब गुरु बनता है उसके बाद उसके वाक्य प्रामाणिक होता है तब जाके होगा नहीं ये गुरु बनने की प्रक्रिया जानता है कोई और गुरु कौन बन सकता है वो गुरु स्वयं भी नहीं जानता जिसे भी नहीं जानता ये सारे गोलमाल हो गया फिर क्या होता है गुरु जो कह दिया वो सत्यजन मान के चलता है ऐसा नहीं चलेगा वो शून्यवादी जो शून्य के बारे में कहता है बिल्कुल लोकवरुद्ध कहता है विज्ञानवादी कहता है और लोकविरुद्ध कहता है आगे तो बहुत विस्तार करेंगे दूसरा अध्याय में सब इसकी चर्चा आएगी ऐसा तो क्यों क्योंकि किसी को ऐसा अनुभव है ना अस्मी करके किसी को अनुभव नहीं है तो जब ना अस्मी करके अनुभव नहीं होता तो बाहर के विषय का भी अनुभव आपके अस्तित्व के ही आधार पर है ये बाद में सिद्ध करेगी क्योंकि अस्तित्व अनेक नहीं हो सकता और ज्ञान भी अनेक नहीं हो सकता अभी टीका कार इसका विस्तार करेंगे तो अस्तित्व ज्ञान ये दोनों अनेक नहीं हो सकता क्योंकि अनेक सिद्ध करने के लिए जो उपाधि आप लगाते हैं वो उपाधि के कोड़ी में रह जाते हैं वो पारमार्थिक में नहीं जा पाता आकाश को आप अनेक बना सकते हैं उपाधि के कारण अनेक बन सकता आकाश के स्वरूप में कोई अनेकत्व तो सिद्ध नहीं कर सकता इसी प्रकार अस्तित्व के स्वरूप में अनेक तो सिद्ध नहीं कर सकता कि ये जो मैं मैं हूं करके जिस सबका अनुभव है सबको पूछे वो मैं हूँ क्या अनुभव बोलता है शब्द से भी वही बोलता है अनुभव से ही वही बोलता है इसको अलग अलग कहीं कर कही करें बाद में मैं मनुष्य हूं ऐसा करके कोई कहता है तो मनुष्य तो वहां जोड़ दिया और कोई मैं ब्राह्मण तो तो को हूं।, हूं कहता है तो ब्राह्मण तो जाति धर्म जोड़ दिया और मैं सन्यासी हूँ ग्रहस्थ हूँ कहता है तो सन्यासी ग्रहस्थ आदि धर्म को आश्रम धर्म को जोड़ दिया फिर मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँ बालक हूँ ये कहता है तो शरीर का धर्म जोड़ दिया ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के कहता है लेकिन वो मैं हूं मैं कोई अंदर नहीं पड़ता तो विशेषण सारे उपाधि के कारण है इसलिए वो सत्य नहीं है ऐसा होता है। तो सर्वो लोगों नाहम स्मिति न ना प्रदीया ऐसा कोई प्रदीति किसी की होती है नाहम अस्मिति प्रदीति नहीं होती है ऐसा नहीं होने के कारण ये तो कोई मानता नहीं देखिए अभी सुनने वाला कोई जवाब दे सकता है एक मुख खोल के कुछ नहीं बोल सकता ऐसा उनको पकड़ के बंद कर देते हैं फिर आगे नहीं बोल सकता उसके बाद फिर उसी को सिद्ध करते जो सिद्ध करना चाह रहे आत्मा च ब्रह्मा अब जिस आत्मा के आपने अहम अहमअमीय के द्वारा अनुभव किया वो आत्मा क्या है वेदांत कहता है आत्मा च ब्रह्मा ये महावाक्य है आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा को तो आपने सिद्ध कर दिया तो दो चीज इसके बाद अभी ठीक तो कल देखेंगे दो बातें यहां बताई कि ब्रह्म शब्द से दो अर्थ त्पर्य निकलता है एक तो ब्रह्म अस्थि एक तात्पर्य हो गया एक अर्थ और दूसरा वो ब्रह्म का स्वरूप वो धाधु अर्थ से निकलता है यानी ब्रह्म शब्द ये दोनों को सूचित कर रहा है धाधु अर्थ से उसका स्वरूप और उसका अस्तित्व ये सूचित कर रहा है अस्तित्व का ज्ञान आपको अनुभव से होता है इसीलिए अनुभव अवसान ब्रह्म विद्या कि अस्तित्व का अनुभव से ही बाकी अनुभव आपको अनुभूति होने वाली है इसीलिए अस्तित्व का ज्ञान अनुभव से होगा वो सीधा धातु अर्थ से नहीं हो रहा है वो किसी शब्द का अर्थ से नहीं होता अस्तित्व का अनुभव से होता और दूसरा ब्रह्म के बारे में जितनी व्याख्याएं होती है वो धातु अर्थ के लेकर के शुरू होता है और उसके बाद में शास्त्र है स्मृति है प्रमाण है भाष्य है टीका है इन सबसे उस ब्रह्म का स्वरूप के बारे में बता दें इसको बोलते हैं प्रतिपादन प्रक्रिया ये ब्रह्म को अस्तित्व रूप से अनुभव में दिखलाकर बात में उसके बारे में जो चर्चाएं होती है वो उसको समझाने के लिए होता है जो अस्तित्व रूप से आपने अनुभव किया वो ब्रह्म है इसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रक्रिया चाहिए ब्रह्म के अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो अनुभव में है जो अनुभव में है वो ब्रह्म ही है ऐसा करने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता है इसको वेदांत में प्रतिपादन प्रक्रिया बोलते हैं भाषिकार अपने आप तक तो कहेंगे दो जगह इसी भाषा में ब्रह्मसूत्र भाषा में आएंगे प्रतिपादन प्रक्रिया तो अथवा प्रतिपत्ति क्रम ऐसे शब्द प्रयोग करते प्रतिपत्ति क्रम से ज्ञान प्रतिपत्ति क्रम में आपको ज्ञान हो रहा है किंतु कैसे हो रहा है आपको मालूम नहीं वो क्रम से उसको समझाना पड़ेगा इस प्रकार से समझा करके यही सिद्ध करेंगे आत्मा च ब्रह्मा तत्व से आदिवाक्य का तात्पर्य बोलते ओ पोर्णविदर्ण